दृष्टि परम गुरु ओषो के अमृत प्रवचनों का अनूठा संकलन प्रवचन नंबर दो अमृतत्व के लिए सूचनाएं ओम सपर्यगा शुक्र मकाय वरण अस्नाविम शुद्ध पाप विध कर्मनीषी परिभू स्वयं स्वयं भूथात ओम वह आत्मा सर्वगत शुद्ध शरीर अक्षत स्नायु से रहित निर्मल अपापहत, सर्वदृष्टा, सर्वोत्कृष्ट और स्वयंभू है। उसी ने नित्य सिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए यथा योग्य रीति से अर्थों का विभाग किया है उस आत्म तत्व के लिए उस आत्मतत्व के स्वभाव के लिए कुछ सूचनाएं इस सूत्र में हैं। सबसे पहले, वह आत्मतत्व स्वयंभू है। इस जगत में अस्तित्व के अतिरिक्त और कुछ भी स्वयंभू नहीं है। स्वयंभू का अर्थ है सेल्फ ओरिजिनेटिंग स्वयंभू का अर्थ है जो किसी और के द्वारा पैदा नहीं किया गया स्वयंभू का अर्थ है जो किसी और के द्वारा सृजा नहीं गया जो स्वयं ही हुआ है जिसका होना स्वयं से ही निकला है जिसका अस्तित्व किसी और के हाथ में नहीं जिसका अस्तित्व स्वयं में ही निर्भर है आत्मतत्व स्वयंभू है ये पहली बात ख्याल में ले लेनी चाहिए हम जिन चीजों को देखते हैं वे निर्मित हो सकती हैं जो जो निर्मित हो सकता है जो भी बनाया जा सकता है वो आत्मतत्व नहीं होगा एक मकान हम बनाते हैं मकान स्वयंभू नहीं है निर्मित है एक यंत्र हम बनाते हैं स्वयंभू नहीं है निर्मित है हमने बनाया उस तत्व को खोजें जो हमने नहीं बनाया है जो किसी ने भी नहीं बनाया है जो अन बना है अनक्रिएटेड है उस तत्व का नाम ही आत्मतत्व है यदि हम जगत के अस्तित्व में खोजते हुए वहां तक तो पहुंच जाएं, उस आधार को पकड़ ले जिसे किसी ने भी नहीं बनाया जो है सदा से अनबना, स्वयं ही तो हम परमात्मा को पालेंगे और अगर हम अपने भीतर प्रवेश करें और खोजते चले जाएं और वहां पहुंच जाएं, जो अनबना है स्वयं है तो हम आत्मा को पालेंगे आत्मा और परमात्मा दो बातें नहीं है एक ही वस्तु को दो दिशाओं से दिए गए नाम अगर आपने स्वयं में खोजा तो उस अनिर्मित असृष्ट स्वयंभू तत्व का नाम आत्मा है और अगर आपने परम में खोजा और पाया तो उस तत्व का नाम परमात्मा तो तत्व है आत्मा परमात्मा ही है भीतर की तरफ से पकड़ी गई परमात्मा आत्मा ही है बाहर की तरफ से खोजा गया स्वयं में यदि हम प्रवेश करें तो ये शरीर सृष्ट है यह आपके मां और पिता के सहयोग के बिना निर्मित नहीं होता या कल टेस्ट ट्यूब में भी निर्मित हो सके तो भी सृष्टि ही होगा इसलिए पश्चिम के वैज्ञानिक जीवशास्त्री आज नहीं कल अपने दावे को पूरा कर लेंगे वो शरीर को निर्मित कर लेंगे शरीर को निर्मित करने से उन्हें लगता है कि शायद वो आत्मवादियों को आखिरी पराजय दे देंगे वो भूल में क्योंकि आत्मवादी ने कभी आग्रह किया नहीं कि ये शरीर आत्मा है आत्मवादी कहता है जो अस्रष्ट है वही आत्मा है शरीर का सृजन करके वो इतना ही सिद्ध करेंगे कि शरीर आत्मा नहीं शरीर किसी दिन निर्मित हो जाएगा मैं इसमें कोई कारण नहीं देखता हूं कि निर्मित क्यों नहीं हो जाएगा बहुत से आत्मवादी भी डरे हुए होते हैं कि जिस दिन टेस्ट ट्यूब में लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में आत्म शरीर निर्मित हो जाएगा उस दिन आत्मा का क्या होगा जिस दिन हम बच्चे को बिना मां बाप की सहायता के केमिकल रासायनिक के व्यवस्था से निर्मित कर लेंगे और वो ठीक मनुष्य जैसा खड़ा हो जाएगा फिर उस दिन तो आत्मा नहीं है सिद्ध हो गया उन आत्मवादियों को भी पता नहीं है कि आत्मवाद ने कभी शरीर को आत्मा कहा नहीं किसी दिन वैज्ञानिक अगर यह कर सके तो उससे सिर्फ उपनिषद का यह सूत्र ही सिद्ध होगा कि देखो ये शरीर भी आत्मा नहीं है इतना ही सिद्ध होगा और कुछ भी सिद्ध नहीं होगा अभी भी हम जानते हैं कि शरीर आत्मा नहीं है अभी भी प्राकृतिक व्यवस्था से वो निर्मित होता है कल कृत्रिम और वैज्ञानिक व्यवस्था से निर्मित हो सकेगा आज भी जब मां और पिता के रासायनिक तत्व मिलकर उस अणु का निर्माण करते हैं जो शरीर का पहला घटक है तो आत्मा उसमें प्रवेश करती है कल अगर विज्ञान की प्रयोगशाला में वो घटक वो सेल निर्मित हो गया वो जेनेटिक सिचुएशन वो स्थिति पैदा हो गई जो माँ बाप के द्वारा पैदा होती रही है अब तक तो वह आत्मा प्रवेश कर जाएगी लेकिन वो कोष्ठ रासायनिक कोष्ठ जो शरीर का पहला घटक है वो आत्मा नहीं वो निर्मित है स्वयं भू नहीं किसी के द्वारा बना है किसी के ऊपर उसका होना निर्भर है इसलिए उसे आत्मतत्व कहने को आत्मज्ञानी तैयार नहीं होंगे वह आत्मतत्व नहीं और पीछे चलना पड़ेगा और गहरे उतरना पड़ेगा मैं खुश होता हूं कि विज्ञान जितने जल्दी शरीर को निर्मित कर ले उतना अच्छा है जितने जल्दी विज्ञान शरीर को निर्मित कर ले उतना अच्छा है क्योंकि तब हमें जो शरीर के साथ तादात में उसे तोड़ने में सहायता मिलेगी तब हम ठीक ही जान पाएंगे कि शरीर एक यंत्र है अब शरीर को स्वयं मानना ना समझिए अभी भी ना समझिए लेकिन अभी हमें पता नहीं चलता कि शरीर यंत्र है अभी भी यंत्र है प्रकृति से उत्पन्न है फिर हम प्रकृति के राज को समझकर स्वयं निर्माण कर लेंगे तब शरीर के साथ तादात्म्य तोड़ने में सहयोग मिलेगा स्वयं के भीतर प्रवेश करके उस जगह तक पहुंचना है जिसे निर्मित न किया जा सके और जहां तक निर्मित किया जा सके वहां तक जानना कि आत्म आत्मतत्व नहीं इसलिए विज्ञान जितने गहरे तक निर्माण कर ले उतना धर्म के पक्ष में क्योंकि उतने दूर तक तय हो गया कि आत्मतत्व नहीं है आत्मतत्व और आगे आत्मतत्व सदा ही जहां तक निर्माण होगा उसके बियंद उसके पार उसके अतीत तो विज्ञान की बड़ी कृपा है कि वो निर्माण करता चला जाए जहां तक निर्माण हो जाएगा वहां तक सीमा निर्धारित हो जाएगी कि अब यहां तक तो आत्मतत्व नहीं है, क्योंकि आत्मतत्व हम कहते ही स्वयं भू को है जो अनिर्मित है जो निर्मित नहीं हो सकता इस स्वयं भू का अर्थ मूल में जो है निश्चित ही इस अस्तित्व के होने के लिए कहीं कोई आधारभूत अल्टीमेट आत्यंतिक त्व तो चाहिए जो अनिर्मित हो अगर हर चीज को निर्मित होने की जरूरत पड़े तो निर्माण असंभव हो जाएगा कहें कि जगत को बनाने के लिए परमात्मा की जरूरत है फिर कहें कि परमात्मा को बनाने के लिए फिर किसी और परमात्मा की जरूरत है फिर इस जरूरत का कोई अंत नहीं होगा कहीं वो जगह न आएगी जहां कह सकें कि बस ठीक है यहां वो जगह आ गई जिसके निर्माण की किसी को जरूरत नहीं है। इसे ऐसा समझें तो और भी अच्छा और वैज्ञानिक होगा आत्मतत्व स्वयंभू है ऐसा ना कहके ज्यादा वैज्ञानिक होगा कहना कि हम कहें जो स्वयं भू है वो आत्मतत्व है ऐसा ना कहके कि परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया ये कहना ज्यादा वैज्ञानिक होगा कि जिसे किसी ने नहीं बनाया है जो अन बना है हम उसे ही परमात्मा कहते हैं विज्ञान को भी अनुभव होता है जगह जगह सीमा आ जाती है और लगता है कि इसके पार जो है वो निर्माण के बाहर है जैसे अभी विज्ञान निरंतर सोचता था खोजता था तत्वों को इलिमेंट्स को तो पुराने वैज्ञानिक कहते थे पांच तत्व हैं पुराने धार्मिक नहीं क्योंकि धार्मिक को तत्वों से प्रयोजन ही नहीं है धार्मिक को तो सिर्फ एक से ही प्रयोजन है स्वयंभू तत्व से पुराने ढप के पुराने ढंग के चार या पांच हजार साल का पुराना जो वैज्ञानिक चिंतन था वो कहता था पंच तत्व से निर्मित है सब गलती ये हो गई कि उन दिनों में कोई विज्ञान की किताबें अलग नहीं होती थी धर्म की किताबों में ही सब कुछ लिखा जाता था धर्म की किताबें उस समय के ज्ञान का समुच्चे हैं इसलिए यह बात भी कि पंच तत्वों से सब निर्मित है धर्म के किताबों में उपलब्ध है लेकिन यह बात वैज्ञानिक है यह बात धार्मिक नहीं धर्म को तो एक ही तत्व की खोज है स्वयं भू तत्व की फिर विज्ञान खोज करता चला गया उसने पाया कि पांच तत्वों का सिद्धांत गलत है जब विज्ञान ने यह पाया कि पंच तत्व का सिद्धांत गलत है तो ना समझ धार्मिक बड़े परेशान हुए उन्होंने तो समझा कि सब गड़बड़ हो गई कि हम तो मानते थे पंच तत्व विज्ञान धीरे धीरे नए तत्व खोजता चला गया और 108 तक संख्या पहुंच गई लेकिन विज्ञान की नई खोज सिर्फ पुराने विज्ञान को गलत करती है विज्ञान की कोई खोज धर्म को गलत नहीं कर सकती उसका कारण है कि दोनों के आयाम अलग है कोई कितनी अच्छी कविता निर्मित कर ले किसी गणित के सिद्धांत को गलत नहीं कर सकता कविता और गणित की कोई स... कोई संगति नहीं कोई कितना ही गणित का गहरा सिद्धांत खोज ले उससे कोई कविता गलत नहीं होने वाली क्योंकि काव्य का आयाम अलग है वे कहीं कटते नहीं वे कहीं एक दूसरे को आर पार नहीं करते वे छूते भी नहीं ये सब आयाम पैरेलल रेल की पटरियों की तरह दौड़ते हैं समानांतर कहीं अगर मिलते हुए मालूम पड़ते हैं तो आपकी भ्रांति है जब आप वहां जाएंगे तो पाएंगे वो कहीं नहीं मिलते वो समानांतर दौड़ते ही चले जाते हैं रेल की पटरियों की तरह मिलने का भ्रम हो सकता है विज्ञान जब भी किसी चीज को गलत करता है तो वो पुराने विज्ञान को गलत करता है अगर विज्ञान ने कहा कि जमीन चपटी नहीं है जमीन गोल है तो ईसाइयत बहुत घबरा गई थी क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जमीन चपटी है लेकिन बाइबल में जो लिखा है जमीन चपटी है ये बाइबिल के जमाने के वैज्ञानिकों की घोषणा है यह कोई धार्मिक घोषणा नहीं है इसलिए अगर विज्ञान ने खोज कर ली कि जमीन गोल है तो ठीक है पुरानी बात गलत हो गई लेकिन पुराना विज्ञान गलत हुआ विज्ञान कभी भी धर्म को गलत नहीं कर सकता और ना धर्म कभी विज्ञान को गलत कर सकता है उनका कोई संबंध नहीं है उनका कोई लेनदेन नहीं उनके बीच कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है वो आयाम ही भिन्न है वो दिशाएं बिल्कुल अलग है ये पांच तत्वों की खोज एक तत्वों तक चली गई थी और विज्ञान ने पाया कि पुराने पांच तत्व गलत ही थे गलत ही थे असल में जिनको पहले तत्व कहा था वो तत्व नहीं थे कंपाउंड्स थे एलिमेंट्स नहीं थे जैसे मिट्टी अब हाँ मिट्टी में हजार तत्व कोई मिट्टी में एक तत्व नहीं है जैसे पानी तो पानी में अब विज्ञान कहता है दो तत्व हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक तत्व नहीं है पानी पानी दो तत्वों का जोड़ है जोड़ को विज्ञान तत्व नहीं कहता संयोग कहता है जोड़ कहता है तो पानी तो कोई तत्व नहीं रहा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्व हो गए इस तरह 108 तत्व विज्ञान ने खोज लिए लेकिन फिर विज्ञान को भी धीरे धीरे जैसे जैसे गहरी खोज हुई एक बात ख्याल में आने लगी कि इन सब सब तत्वों के 108 तत्वों के घटक समान है हाइड्रोजन हो कि ऑक्सीजन हो उन दोनों का निर्माण विद्युत से ही होता है फिर तो फिर तो इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी तत्व नहीं रह गए तत्व तो विद्युत हो गई इलेक्ट्रिसिटी हो गई विद्युत के ही कुछ कणों का जोड़ हाइड्रोजन बनता है और कुछ कणों का जोड़ ऑक्सीजन बनता है और ये 108 तत्व विद्युत के ही कणों के जोड़ अगर तीन कण होते हैं तो एक तत्व बन जाता है दो कण होते हैं तो एक तत्व बन जाता है चार होते हैं तो एक तत्व बन जाता है लेकिन वो तीन हो कि चार हो कि दो हों, वो सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिजली के कण हैं। तो फिर विज्ञान को नई अनुभूति हुई और वो ये हुई कि तत्व तो सिर्फ विद्युत है एक बाकी ये 108 तत्व भी गहरे में कंपाउंड है यह भी जोड़ है यह भी तत्व नहीं है ये भी मूल नहीं आज जो विज्ञान की स्थिति है उसमें वो ये मानने को तैयार हो गया है कि विद्युत तो अनिर्मित है स्वयंभू है और विद्युत तो एकमात्र तत्व है जिससे सारा फैलाव है विद्युत तो चूंकि कंपाउंड नहीं है मिला हुआ नहीं है दो तत्वों से इसलिए अनिर्मित है तत्व कहता विज्ञान उसे है जो स्वयंभू है तो अब विज्ञान कहता है कि विद्युत स्वयंभू तत्व है वो नहीं बनाया जा सकता क्योंकि जो चीज जोड़ के बन सकती है वो बनाई जा सकती है दो चीजों को आप जोड़ देंगे तीसरी चीज बन जाएगी तीन चीजों को जोड़ देंगे चौथी चीज बन जाएगी लेकिन मौलिक तत्व जो ओरिजिनल एलिमेंट है जो बिना जोड़ का है उसको आप कैसे बनाएंगे उसको बना भी नहीं सकते मिटा भी नहीं सकते अगर हमें पानी को मिटाना हम मिटा सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देंगे पानी मिट जाएगा क्योंकि वह जोड़ है अगर हमें हाइड्रोजन को मिटाना है तो हम उसे भी मिटा देंगे अगर हमने उसके विद्युत के कणों को अलग कर दिया जिसको हम एटॉमिक एनर्जी कहते हैं वो सिर्फ विद्युत के कणों को अलग करना है तो हाइड्रोजन मिट जाएगा हाइड्रोजन नहीं बचेगा सिर्फ विद्युत ऊर्जा रह जाएगी सिर्फ शक्ति रह जाएगी लेकिन उस शक्ति को हम नहीं मिटा सकते क्योंकि उसमें दो का जोड़ नहीं है जिनको हम अलग कर सकें हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं या तो चीजों को जोड़ सकते हैं या तोड़ सकते हैं सृजन नहीं कर सकते तो तत्व वो है जो असृजित है जिसका हम सृजन नहीं कर सकते विज्ञान अभी कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी विद्युत ऊर्जा स्वयंभू तत्व है। लेकिन धर्म कहता है आत्म आत्मतत्व स्वयंभू है कोई हैरानी ना होगी कि आज नहीं कल विज्ञान की और खोज विद्युत को भी तोड़ ले और हम पाए कि विद्युत भी स्वयंभू नहीं क्योंकि पहले हम पाते थे कि पानी तत्व है फिर हमने तोड़ा तो पाया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व पानी तत्व नहीं है फिर हमने हाइड्रोजन को भी तोड़ लिया तो पाया कि हाइड्रोजन भी तत्व नहीं है विद्युत तत्व है अभी विद्युत या तो आत्म तत्व और विद्युत एक ही चीज सिद्ध हो और या फिर विद्युत भी टूट जाए और हमें पता चले कि वो भी तत्व नहीं जहां तक मेरी समझ है विद्युत भी टूट सकेगी और जिस दिन विद्युत टूटेगी उस दिन हम पाएंगे कि चेतना कॉन्शियसनेस विद्युत के टूटते ही अब ये बहुत मजे की बात है पत्थर को कोई भी नहीं कह पाएगा कि एनर्जी है शक्ति पत्थर पदार्थ पुराना भेद हमारा है मैटर और एनर्जी का पदार्थ और शक्ति का पदार्थ पत्थर है पदार्थ लेकिन जब पत्थर को तोड़ा गया तोड़ा गया और एनालिसिस और विश्लेषण और जब अंतिम जाके अणु का विस्फोट हुआ तो पदार्थ खो गया बची ऊर्जा और विज्ञान को एक पुराना जो निरंतर का द्वैत था वो समाप्त कर देना पड़ा मैटर और एनर्जी का जो पुराना द्वैत था कि एक है पदार्थ और एक है शक्ति वो समाप्त कर देना पड़ा पदार्थ के टूटने पर पता चला कि पदार्थ नहीं है सिर्फ शक्ति ही मैटर इज एनर्जी कहना पड़ा कि पदार्थ ही ऊर्जा है अब पदार्थ जैसी कोई चीज नहीं आज विज्ञान की जो नवीनतम शोध है उसमें पदार्थ जैसी कोई भी चीज नहीं है पदार्थवादी को बहुत सचेत हो जाना चाहिए अब पदार्थ जैसी कोई चीज ही नहीं सिर्फ ऊर्जा है जब तक पदार्थ के नीचे हम नहीं उतरे थे तब तक दो चीजें थी पदार्थ था और ऊर्जा थी निश्चित ही एक पत्थर को उठाए हाथ में और फिर बिजली के तार को छूए तो फर्क पता चलेगा पत्थर को हाथ में उठाएं और बिजली के तार को छूएं तो पत्थर पदार्थ मालूम होता है बिजली के तार से जो बहती है वो ऊर्जा है दोनों में बड़ा भेद लेकिन अब विज्ञान कहता है कि पदार्थ पत्थर को भी तोड़ने हम तो आखिर में वही ऊर्जा मिल जाती है जो बिजली के तार से बहती है उसी को तोड़ के तो हिरोशुमा पर हमने एक लाख आदमी मारे वो बिजली का धक्का पदार्थ के विखंडन से एक छोटे से अणु के विस्फोट से इतनी ऊर्जा पैदा हुई कि हिरोशमा में एक लाख और नागासाकी में एक लाख बीस हजार आदमी मरे बड़ी से बड़ी बिजली को भी छू इतने आदमी नहीं मर सकते एक छोटे से कण से इतनी बिजली पैदा हुई लेकिन वो कण खो गया बिजली हो गई तो अब विज्ञान कहता है कि हमारा पुराना जो द्वैत था पदार्थ और ऊर्जा का वो नष्ट हो गया अब तो ऊर्जा है अब मैं आपसे कहता हूं कि एक और अभी भेद रह गया है ऊर्जा और चेतना का एनर्जी और कॉन्शियसनेस का बिजली तो हम छूते हैं तो पता लगता है शक्ति है लेकिन जब एक आदमी से हम बात करते हैं तो सिर्फ इतना ही नहीं लगता कि शक्ति चेतना भी मालूम पड़ती है बिजली दौड़ रही टेप रिकॉर्डर बोलेगा तो टेप रिकॉर्डर वही बोलेगा जो मैं बोल रहा हूं लेकिन जब टेप रिकॉर्डर बोलेगा तो सिर्फ ऊर्जा लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तो सिर्फ ऊर्जा नहीं है चेतना भी इसलिए टेप रिकॉर्डर अदल बदल नहीं कर सकेगा जो मैंने बोला वही बोलेगा और मैं चाहूंगी तो कल यही नहीं बोल सकूंगा जो आज बोल रहा हूं क्योंकि मैं कोई यंत्र नहीं मुझे खुद भी पता नहीं है कि इस वचन के बाद कौन सा वचन निकलेगा जब आप सुनेंगे तभी मैं भी सुनूंगा चेतना और ऊर्जा का फासला अभी कायम है कहना चाहिए कि पुराना जो था जगत वो द्वैत नहीं था त्रैत था पदार्थ ऊर्जा चेतना मैटर एनर्जी कॉन्सियसनेस वो त्रैत था उसमें से एक तो गिर गया पदार्थ गिर गया अब द्वैत रह गया ऊर्जा और चेतना पदार्थ को गहरे में खोजने से पदार्थ नष्ट हो गया और हमने पाया कि ऊर्जा है और मैं आपसे कहता हूं कि ऊर्जा को गहरे में खोजने से ऊर्जा भी गिर जाएगी और हम पाएंगे कि चेतना उस चेतना का नाम आत्मतत्व जहां सब गिर जाएगा ना पदार्थ होगा ना ऊर्जा होगी सिर्फ कॉन्सियसनेस इसलिए हमने उस परम तत्व को सच्चिद आनंद कहा तीन शब्दों का उपयोग किया है उस आत्म तत्व के लिए सत, सत का अर्थ होता है एग्जिस्टेंट जो है और जो कभी नहीं, नहीं होता जो सदा है सत का अर्थ है जो सदा है जो कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं होता कि आप कह सकें नहीं है, है ही सब कुछ बदलता चला जाए वो है ही का अर्थ होता है चैतन्य कॉन्सियसनेस वो अकेला है ही ऐसा ही नहीं उसे पता भी है कि मैं हूं एक चीज हो सकती एक पत्थर पड़ा है वो है तब वो सिर्फ एग्जिस्टेंट लेकिन उस पत्थर को ये भी पता है कि मैं हूं तब वो चित भी तब वो कॉन्सियसनेस भी और तीसरा शब्द हम कहते हैं आनंद इतना ही नहीं कि वो आत्मतत्व है इतना ही नहीं कि वो चैतन्य है इतना ही नहीं कि वो है और उसे पता है कि मैं हूं इतना भी कि जैसे ही उसे पता चलता है कि हूं मैं हूं उसे ये भी पता चलता है कि मैं आनंद हूं इस आत्मतत्व को स्वयंभू कहा है इस सूत्र में उसे किसी ने बनाया नहीं उसे कोई मिटा नहीं सकेगा इसीलिए ध्यान रहे स्वयंभू है इसीलिए अमृत है जो चीज बनेगी वो मिटेगी जो चीज निर्मित होगी वो नष्ट होगी कोई निर्वाण शाश्वत नहीं हो सकता कोई निर्माण नित्य नहीं हो सकता सब निर्मितियां समय में बनती हैं और समय में मिट जाती हैं असल में जिस चीज का भी जन्म होगा वो मरेगी कितना ही मजबूत बनाए थोड़ी देर लगेगी मिटने में लेकिन मिटेगी। महल चाहे कागज के पत्तों के बनाए जाएं, गिर जाते हैं और चाहे सख्त पत्थर के बनाए जाएं, गिर जाते हैं और चाहे फौलाद के बनाए जाएं, तो गिर जाते हैं हाँ देर लगती है समय लगता है ताश के पत्तों के घर को हवा का एक झोंका गिरा देता है पत्थर की दीवारों के महलों को हवा के लाखों झोंके गिरा पाते लेकिन गिराते मात्रा का फर्क पड़ता है ताश के पत्तों के घर में और पत्थर के महलों में जो फर्क है वो मात्रा का फर्क है कि कितने हवा के झोंके गिरा पाएंगे बुनियादी अंतर नहीं है क्योंकि ताश का घर भी बनाया गया है इसलिए गिरेगा और महल भी बनाए गए हैं इसलिए गिरेगे जहां एक छोर पर निर्माण निर्माण होगा वहां दूसरे छोर पर विध्वंस होगा स्वयं भू है इसलिए आत्मतत्व अमृत है क्योंकि एक छोर पर कभी बना नहीं इसलिए दूसरे छोर पर कभी मिटेगा नहीं तो स्वयंभू में एक बात तो है कि अनिर्मित है और दूसरी बात है कि अमृत इमार्टल है नष्ट नहीं हो सकता यह भी आपसे कह दू विज्ञान भी राजीव होता है कि जो तत्व दो तो से मिलके बना है वो मिटेगा जो तत्व एक से बना है वो नहीं मिट सकता उसके मिटने का कोई उपाय नहीं क्योंकि उसके बनने का कोई उपाय नहीं बनाना हो तो चीजें मिलानी पड़ती हैं मिटाना हो तो अलग कर देनी पड़ती है बनाना जोड़ना है मिटाना बिखाना है लेकिन जो तत्व एक कहना है जिसमें कोई दूसरा तत्व नहीं है उसको मिटाया नहीं जा सकता उसको मिटाएंगे कैसे उसे तोड़ा नहीं जा सकता वो दो होता तो टूट जाता वो एक ही है वो सदा रहे।